आनंद की खोज साधना की उपलब्धियां प्रत्येक साधक के मन में यह प्रश्न कभी न कभी अवश्य उठता है कि आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति का अंकन वह किस प्रकार से करे वे कौन से मापदंड हैं जिसके द्वारा वह अपने जीवन का अंकन कर सकता है कुछ लोगों के मन में संभवतः यह प्रश्न भी अस्पष्ट रूप से विद्यमान रहता है कि जिस प्रकार सांसारिक क्रियाकलापों प्रयत्नों एवं पुरुषार्थों का कोई न कोई फल होता है तथा जिसके लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं उसे प्रकार आध्यात्मिक जीवन का भी कोई फल, कोई ठोस उपलब्धि होती है या नहीं अगर होती है तो वह क्या है यह शंका बहुत समीचीन है एवं जिस प्रकार लक्ष्य के संबंध में स्पष्ट धारणा इस पथ पर, पर अग्रसर होने के पूर्व आवश्यक है उसी प्रकार समय समय पर साधक को जो उपलब्धियाँ होंगी उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन के विषय में प्रचलित भांत धारणाओं के कारण यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कुछ लोग ज्योति दर्शन अनाहत ध्वनि श्रवण कुंडलनी जागरण समाधि भाव आदि को आध्यात्मिक जीवन का सर्वस्व समझते हैं अन्य लोग चमत्कारों को महत्व देते हैं अगर कोई व्यक्ति भजनादि सुनने से विगलित होकर अश्रु विसर्जन करने लगे तो लोग उसे बड़ा भक्त समझने लगते हैं अथवा कोई किसी शारीरिक संवेदना विशेष के आध्यात्मिक प्रगति का मापदंड मान बैठता है प्रगति के मापदंड क्या है इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम यह बात समझ लेना चाहिए कि विभिन्न साधना पद्धतियों में विभिन्न प्रकार के मापदंडों का वर्णन किया गया है भक्तिशास्त्र के अनुसार साधना की उपलब्धियों एवं योगशास्त्र की उपलब्धियों में अंतर है अतः यहाँ हम केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जो सभी मार्गों में समान है तथा जिन्हें असंदिग्ध रूप से अनुभूति या उपलब्धि माना जा सकता है उन्नत चरित्र का विकास सर्वप्रथम तो यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि साधना में चरित्र का महत्व चमत्कारों से कहीं अधिक है यदि यह कहा जाए ये चमत्कारों का आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है तो अति संयोक्ति नहीं होगी अतः साधक को चमत्कारों से दूर रहना चाहिए वह न तो किसी अलौकिक चमत्कारिक विषय या शक्ति की कामना करे और न उन्हें किसी और में देखकर उस ओर आकर्षित होवे गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ श्रेष्ठ भक्त अथवा गुणातीत व्यक्ति के लक्षण ही साधक के श्रेष्ठतम मापदंड होने चाहिए अगर वह सुख दुखादि द्वंद्व में समत्व इंद्रिय विषयों के प्रति उदासीन जगत के प्राणियों के प्रति मैत्री एवं करुणा भावपन्न एवं भगवत पारायण हो रहा है तो निश्चय ही वह सही पथ पर अग्रसर हो रहा है अतः साधक को गीतादि शास्त्रों के इन प्रसंगों का निमित्त पाठ कर तद अनुरूप अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए योग के बहिरंगों में प्रतिष्ठित के परिणाम पातंजल योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग के प्रथम पांच अंग बहिरंग योग कहलाते हैं वे हैं यम नियम आसन प्राणायाम एवं प्रत्याहार इनमें से प्रत्येक के अभ्यास एवं उसमें प्रतिष्ठित होने के कुछ परिणाम होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि विशेष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यथा अहिंसा में प्रतिष्ठित होने पर उस संत के सान्निध्य में सभी प्राणी अपना परस्पर वैरभाव त्याग देते हैं सत्य में प्रतिष्ठित होने पर ऐसे योगी का वचन सत्य सदा होता है सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति का अमोघ हो जाता है अस्थ्य में प्रतिष्ठित होने पर सर्व रत्न उपस्थित हो जाते हैं ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर वीर लाभ एवं अमोघ शक्ति प्राप्त होती है अपरिग्रह में प्रतिष्ठित होने पर पूर्वा पर जन्मो का ज्ञान होता है अहिंसादी पांच नियमों पर प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा की तरह शौचादी यमों में प्रतिष्ठा से भी कुछ सिद्धियां विशेष होती हैं यथा शौच में प्रतिष्ठा होने से अपने शरीर से घृणा एवं दूसरों के साथ संतर्ग की वृत्ति सिद्ध होती है सत्व शुद्धि अर्थात अंतकरण की निर्मलता स्वमनस्क एकाग्रता इंद्रिय जयत्व तथा आत्मदर्शन की योग्यता आंतरिक शुद्धि के परिणाम है संतोष नामक नियम में प्रतिष्ठित होने पर अत्युत्तम सुख लाभ होता है यज्ञ काम सुखम लोके यज्ञ दिव्यम महत्सुखम तृष्णाक्षय सुख से नारत सोड़शी कलाम तब में प्रतिष्ठा होने पर कार्य सिद्धि अर्थात अणिमादि सिद्धियां तथा इंद्रिय सिद्धि अर्थात दूर से श्रवण दर्शनादि की सिद्धि होती है स्वाध्याय से देवता ऋषि एवं सिद्धों के का दर्शन होता है ईश्वर परिधान से समाधि सिद्ध होती है धारणा, ध्यान, समाधि में सिद्धि का फल धारणा ध्यान समाधि ये तीन अंतरंग योगांग कहलाते हैं इन तीनों को सम्मिलित रूप से संयम शब्द से अभिहित किया जाता है विभिन्न विषयों पर संयम करने के भिन्न परिणामों का विस्तृत वर्णन पतंजल योग सूत्र के विभूतिपाद नामक तृतीय अध्याय में उपलब्ध है उदाहरण के लिए हस्ती आदि के बल पर संयम करने से हस्ती का बल प्राप्त हो जाता है सूर्य पर संयम करने से सप्त सप्तों का ज्ञान होता है कंठ कूप पर संयम करने से क्षुदा एवं पिपासा से निवृत्ति होती है इस तरह पर शरीर प्रवेश दूरदर्शन दूर श्रवण अणिमा आदि अनेक युगज सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है लेकिन ये वस्तुतः साधना के उपसर्ग भी ही होते हैं तथा सच्चा साधक इनके लिए प्रयत्न नहीं करता है और इनके हटात प्राप्त होने पर इनकी उपेक्षा ही करता है ऊपर वर्णित उपलब्धियों के अतिरिक्त साधना के विभिन्न अंगों का अभ्यास करने से साधक को व्यक्तित्व में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं जिनका उल्लेख पतंजल योग सूत्र में यत्र प्राप्त होते हैं साधना के दृष्टि से महत्वपूर्ण इन परिणामों को भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है प्रथम पद में ईश्वर के वाच्य प्रणव के जप रूप ईश्वर परिधान के परिणाम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जप से प्रत्येक चेतन की प्राप्ति एवं अंतरायों का नाश होता है तथा प्रत्येक चेतनाधिगमोंंतराया भावच्च प्रथम अध्याय में के के प्रसाद का का वर्णन है। है। उसी अध्याय में में सूक्ष्म एवं पदार्थों एकाग्र होने वाले मन वशीकरण उल्लेख ऐसी वशीकृत अथवा स्थिति प्राप्त चित्त के जिस किसी विषय पर एकाग्रता होती है उसके साथ जनता रूप समापत्ति होती है ऐसे एकाग्र या समाहित चित्त में जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वह रितंभरा प्रज्ञा कहलाती है इसी संदर्भ में तीसरे अध्याय में कहा गया है कि संयम में प्रतिष्ठित होने पर लोक होता है सारांशी की साधना के फल फलस्वरूप पहला प्रत्यक्ष चेतन अधिगम दूसरा चित्त प्रसाद तीसरा समापत्ति एवं चौथा लोक प्राप्त होता है जो कि परिभाषा में इन सभी शब्दों के विशिष्ट अर्थ होते हैं इनके अध्ययन के माध्यम से साधना के परिणाम स्वरूप उपलब्ध तो कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को समझना सम्झ, हमारा उद्देश्य है पहला प्रत्यक चेतन अधिगम टीकाकारों ने प्रत्येक चेतन का अर्थ आत्मा से किया है तथा उसकी अनुभूति ही प्रत्यक चेतन अधिगम का अर्थ होता है लेकिन कुछ अन्य व्याख्याकारों ने इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ लगाकर चित्त की अंतर्मुखी वृत्ति को प्रत्यक चेतन कहा है वस्तुतः इन दोनों अर्थों में संबंध है क्योंकि बिना अंतर्मुखी हुए प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता मानव की इंद्रियां एवं मन स्वभाव से ही बहिर्मुखी है उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर मानो उनकी हत्या कर दी इंद्रियों का बहिर्मुखी होना उनका बाह्य विषयों की ओर सदा धावित होते रहना मानो उनके लिए मृत्युतुल्य है अंतरात्मा को देखने के लिए आवृत्त चक्षु होना होगा परा चिखा व्यतृ स्वयंभू तस्मा परांग पश्य तिनातरात्म कश्चिधी प्रत्यगात्माक्षत आवृतचक्षुमृत कठोपनिषद यहावृतचक्षु होना ही प्रत्यक्षेतन अधिगम है गीता में इसी को समझाने के लिए कछुए का उदाहरण दिया गया है यदा संघर्ते चाँ कुरोनीसर्वस इंद्रियांद्रिया तज्ञा प्रतिष्ठिता भगवद्गीता वस्तुतः यह केवल इंद्रियों का ही भीतर की ओर आहरण नहीं होता समस्त मन का होता है ऐसे व्यक्ति का मन मानो उस पक्षी के मन की तरह होता है जो नेत्रों से अपने अंडे पर बैठा हुआ निविष्ट होकर उसे सहता रहता है ऐसा व्यक्ति बाहर देखते हुए भी नहीं देखता उसके नेत्र बाह्य विषयों पर, पर पढ़ते हुए भी उनके पीछे सदा विद्यमान परमात्म सत्मा को देखते रहते हैं अंतर्मुखी अथवा प्रत्येक चेतनाभिमुख मन स्वभावतः एकाग्र होते हैं प्रकाश की किरणें जब कन्वर्जेंट केंद्राभिमुखी होती है तब वे एकाग्र होती है केंद्र से दूर जाने वाली डाइवर्जेंट रेज स्पष्टतः तो अधिक बिखरी रहती है मन के भी ठीक यही स्थिति है बहिर्मुखी मन बिखरा बहुशाखा एवं अव्यवसायात्मक होता है जबकि अंतर्मुखी मन की स्थिति आत्मा पर होने के कारण वह मन बुद्धि एवं अहंकार को भी अपने से भिन्न विषय ऑब्जेक्ट के रूप में दृश्य के रूप में देख सकता है अतः वह मन में उठ रहे विचार मन के छल आदि को बड़ी आसानी से पकड़ पाता है